आतंजल योग प्रदीप साधन पाद सूत्र पचास वाम भस््रिका और दक्षिण भस्त्रिका को मिलाकर करने की विधि पहले वाम भस््रिका का एक प्राणायाम करें फिर दक्षिण भस््रिका का एक प्राणायाम तत्पश्चात वाम भस््रिका का एक प्राणायाम इस प्रकार इन तीन प्राणायामों में दो बार वाम भस््रिका और एक बार दक्षिण भष्रिका होगा घ अनुलोम विलोम भस््रिका जैसे लोहार की धोकनी से वायु भरी जाती है इसी प्रकार बाएँ नासिकापुट से वायु को आवाज के साथ धीमे धीमे लंबा दीर्घ और वेगपूर्वक मूलाधार तक पूरक करें, बिना कुंभक किए इसी प्रकार दक्षिण नासिकापूट से रेचक करें, बिना बाह्य कुंभक के उसी नासिकापुट पूर से पूरक करके फिर बाय नासिकापुट से विधि अनुसार रेचक करें ये रेचक करे। चार प्राणायाम हुए इस प्रकार आठ बार बिना कुंभक केवल पूरक रेचक करते हुए नवीं बार वाम वामनाशिकापूट से पूरक करके यथाशक्ति कुंभक करे तत्पश्चात दसवीं बार दक्षिण नासिकापूट से रेचक करें। यह दस प्राणायाम का पहला प्राणायाम हुआ अब दक्षिण नासिकापूट से आरंभ करके नवीं बार कुंभक के पश्चात दसवीं बार वाम वामनाशिकापूट से ही रेचक करें। यह दूसरा प्राणायाम हुआ अब पहले प्राणायाम की भांति तीसरा प्राणायाम करे इन विधियों से पूरक की समाप्ति पर मूलाधार चक्र पर एक सेकंड कुछ देर ध्यान के पश्चात रेचक करें इस प्रकार रेचक की समाप्ति पर नासिका के अग्रभाग पर कुछ देर एक सेकंड ध्यान के पश्चात पूरक करें कुंभक के समय नाभि स्थान मणिपुर चक्र पर ध्यान लगावे यह प्राणायाम तीन बार ही करें अर्थात तीन से अधिक बार कुंभक बढ़ाने का यत्न न करें किंतु तीनों प्राणायामों की संख्या दस से ऊपर सन सलय यथाशक्ति चार चार बढ़ाते हुए अठारा करते हुए चले पूरक और और कुंभक का समय भी जाए। समय भी बढ़ाते अभ्यासी गण यदि उनके पास अधिक हो, तो तीन प्राणायाम को बढ़ाकर सात ग्यारह इत्यादि कर सकते हैं अर्थात चार चार बढ़ा सकते हैं इस प्राणायाम में तीर्थातु विकृति से उत्पन्न हुए सब रोग नष्ट हो जाते हैं आरोग्यता बढ़ती है जठराग्नि प्रदीप्त होती है गर्मी सर्दी सब ऋतुओं में किया जा सकता है कुंभक बढ़ाने मन के स्थिर करने और कुंडलनी जागृत करने में अति उपयोगी है अभ्यासी गण ध्यान करने से पूर्व इसे अवश्य करें